विनय पत्रिका विन्यावडी के, के जान ठीक भरोसो ना विनियावली नाथन केियवरो मत गतिकृत बस सब ही सो संग परखी को की यकी मेरे भले को गुसाई सोच संक कि यही स्वामी अंतर जामी। यहां क्यों बात मुख की और ही यकीन तुलसी तिहारो तुम तुम ही पै तुलसी के हित राख कहो हो तो जो पै माखी थी यकी हे नाथ इस अपने दास के मन की बात आप ठीक ठीक समझ लीजिए मेरे बुद्धि सुंदर पतिव्रता स्त्री ने अपने आपके भरोसे को अपना स्वामी मानकर उसी के साथ विशुद्ध प्रेम करने का नियम लिया है और सुंदर आचरणों में उसकी रुचि है पाप और पुण्य के वश होने के कारण मुझे सभी के साथ रहना पड़ा इसमें मैं अपनी और पराई दोनों की ही चा, चालों को परख चुका हूँ हे नाथ मुझे अपनी भलाई या बुराई न तो कोई चिंता है न डर है आपके शरण होने पर भी यदि भले बुरे की चिंता लगी रही या भय बना रहा तो वह शरणागति ही कैसी स्वामी के शरण होते ही मैं निश्चिंत और निर्भय हो गया हूँ यह मैं श्री सीता जी की शपथ खाकर सच सच कह रहा हूँ बनाव की बात कहूँगा तो वह चलेगी ही नहीं क्योंकि आप ज्ञान और बाणी के स्वामी हैं बाहर और भीतर दोनों की बात जानने वाले हैं आपके सामने मुंह की और हृदय की बात कैसे छिप सकती है तुलसी आपका है और आप तुलसी का हित करने वाले हैं इसमें मैं यदि कुछ भी कपट रख कर कहता हूँ तो मैं घी की मक्खी हो जाऊँ भाव जैसे मक्खी घी में गिरकर तुरंत मर जाती है उसी प्रकार मेरा भी सर्वनाश हो जाए मेरियो कहो सुनिपुन भाव तो ही करि तेरो तिहु कान कहु को, को है ही तु हरिसो नये नये ने नेह अनुभ देह गेह बसी पर के प्रपंची प्रेम परत उभ हरिसो सुहेद समाज दगा बाज ही कुशोद सूत जब जा को काज सब मिले पाए परिसो बिवस पहचाले कह नाहिनी के देत एक गुन लेत कोटि गुन भरिसो करम धरम श्रम फल रघु बर बिनु राख को सोम है ऊसर कैसो भरिसोम आदि अंत बीच भलो भलो करे सभ को जाको जस लोक भेद रहो है बगरी सीता पति सारी खोन साहिब न विधान कैसे कल बैठो सो परिशो जीव को जीवन प्राण प्राण को परम हित प्रीतम पुनीत कृतनीचन निदरिशो तुलसी तो को, को चित्रकूट को चरित्र चेतु चेतुचित्त करि अरे मन एक बार तू मेरी बात सुन ले फिर तुझे जो अच्छा लगे सो करना तू अपने चारों नेत्रों दो बाहर के और मन बुद्धि रूप दो भीतर के थे देखकर बता कि तीनों लोगों और तीनों कालों में भगवान के समान तेरा हित करने वाला कहीं कोई है शरीर रूपी घर में रहकर तूने अनेक योनियों में नए नए संबंधियों के प्रेम का अनुभव किया और उनके कपट भरे प्रेम को भी परख लिया अंत में सबके प्रेम का भेद खुल गया जगत के इस विषय जनित संबंधी मित्रों का समाज क्या है यह दगाबाजी का सौदा सूत्र लेन देन का व्यवहार है जब जिसका काम स्वार्थ होता है तब वह पैरों पर गिरने लगता है परंतु काम निकल जाने पर कोई बात भी नहीं पूछता देवता भी बड़े चतुर हैं तूने उनको भली भांति पहचाना है या नहीं वे पहले करोड़ गुना लेते हैं तब कहीं एक गुना देते हैं अब रहे कर्म धर्म सो वे भी श्री राम के आधार बिना केवल परिश्रम मात्र हैं जो भगवान को छोड़कर ईश्वर की परवाह न कर केवल अपने सत्कर्मों पर विश्वास करते हैं उनके वे सत्कर्म ठहर ही नहीं सकते उनका करना तो राख में हवन करने या उस जमीन पर पानी बरसने के समान निष्फल है जो आदि में मध्य में और अंत में भले हैं और सभी का सदा कल्याण करते हैं तथा जिनका यश लोक और वेद में सर्वत्र फैल रहा है ऐसे श्री सीतानाथ रामचंद्र जी के समान शैल स्वामी दूसरा और कोई नहीं है अरे दुष्ट तू उसे भुला सा बैठा है फिर तुझे कैसे कल पड़ रहा है अरे जो जीव का जीवन प्राणों का परम हेतु अत्यंत प्रिय और नीचों को पवित्र करने वाला है तो उसका निरादर कर रहा है तुलसी कौशलपति कृपाल श्री राम जी के ने तेरे लिए चित्रकूट में जो लीला रची थी घोड़ों पर सवार दो सुंदर राजपूत वीरों के वेश में साथ-साथ दर्शन दिए थे उसे चित्त में स्मरण कर तन सुचि मन रुचि तो जल चाहत पावकहो बिचहोत अमी को कलिकुचाल संतन कहि सोई सही मोह परम को जान अंध अंजन कह बन बाघ निघी को सुनो प्रचार विकार को सुविचार करो जब तब बुध बल हर ही को तब सो कहत सकुचात हो पर जन फिर फी को निकट बोली बलि बरजिय परिहरे चाल अब तुलसीदास जल जी को हे प्रभो मैं शरीर को पवित्र रखता हूँ मन में भी आपके प्रेम के लिए रुचि है और मुंह से भी कहता हूँ कि मैं श्री सीता नाथ जी का सेवक हूँ किंतु तो समझ में नहीं आता कि किस दुर्भाग्य के कारण नाथ के साथ मेरा सर्व सर्वश्रेष्ठ संबंध और प्रेम नहीं होता मैं पानी चाहता हूँ तो आग मिलती है और इसी प्रकार अमृत का जहर बन जाता है शांति के बदले अशांत की जलन मिलती है और अमृत रूपी सत्कर्म अभिमान रूपी विश्व पैदा कर देते हैं संतों ने कलयुग की जो कुटिल चाले कही हैं वे सब ठीक है मुझे सूर्य और रात्रि का कुछ भी ज्ञान नहीं है अर्थात मैं ज्ञान और अज्ञान को यथार्थ रूप से नहीं पहचान सकता कलयुग मुझे अंधा समझकर वन की सिंघनी के घी का अंजन लगाने को कहता है जब मैं यह विकार भरा उपचार सुनकर उस पर विचार करता हूँ कि मुझे उसका घी कैसे मिले अर्थात अज्ञान रूपी वन में वासना रूपी सिंहनी रहती है विषय उसका घी है वह तो समीप जाते ही खा जाएगी विषयों में फंसे हुए जीव को ज्ञान रूपी नेत्र कैसे मिल सकते हैं तब वह मेरे हृदय के बुद्धि बल को हर लेता है बुद्धि बल के नष्ट हो जाने से मुझे कलियुग का बताया हुआ उपचार यानी विषयभोग अच्छा लगता है और मैं उसी में लग जाता हूँ इसी विघ्न के कारण मैं आपके साथ सर्वश्रेष्ठ संबंध और प्रेम नहीं कर पाता आपसे कुछ कहना है पर उसे कहते संकोच हो रहा है कि कहीं मेरी बात फिर फीकी ना पड़ जाए खाली न चली जाए इससे मैं आपकी भलेया लेता हूँ बात यह है कि जरा अपने पास बुलाकर इसे कलयुग को रोक दीजिए जिससे यह तुलसी सरी खे जन जीवो का बीच पा ये नीच बीच ही चरण छरण छर हो सुबरन कुबरन कियो नृपते भिखारी करी सुमति कुमति करियो हों अग्नित चित्रकूट गये होंख कल अब डर हों माथ नाई नाथ सो कहो हाथ जोरि खरियो हों चिन्हो चोर जिस मारी है तुलसी सो कथा सुन प्रभु है हे कृपा निहान जो जो मैं आपके निकट होना चाहता हूँ त्यों ही त्यों दूर होता चला जाता हूँ हे राम जी आप चारों युगों में सदा एक रस हैं और मैं भी आपका रहा आया हूँ यद्यपि मैं पापों और अवगुणों से भरा हूँ आपसे अलग रहने का मौका पाकर स्नेच कलयुग ने मुझे बीच ही में छलों से छल लिया अज्ञान से ही इसको जीवित प्राप्त हो गया मैं सुवर्ण था पर इसने कुर्ण कर दिया नित्य आनंद घन रूप से दुख ग्रस्त जीव रूप में परिणित कर कर दिया, राजा से से से बना डाला और से डाला। और ज्ञानी अज्ञानी तब से मैं अनेक योनियों में अगणित पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा और बिना ही आग के अज्ञान जनित दुख दावानल से जलता रहा परंतु जब मैं चित्रकूट गया और वहाँ आपका प्रेम पूर्वक भजन करने लगा तब आपकी कृपा से मैं इस कली की सारी कुचाले तो समझ गया तथापि अब मैं अपने ही डर से डर रहा हूँ मैं हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ा हुआ मस्तक नवाकर कह रहा हूँ कि पहचान हुआ चोर पहचाना हुआ चोर फिर जीव को प्रायः मार ही डालता है कलयुग पहचाना हुआ चोर है वह दाँव देख रहा है इस बात को सुनकर तुलसी अपने स्वामी से विनय करके निश्चिंत तो हो चुका अब आप स्वयं ही उचित समझकर उपाय कीजिए